प्रश्न जो आपसे मिल रहा है अहोभाग ऊर्जा का उठना फिर आगे आप सब कुछ जानते ही कृपया मार्गदर्शन करें रामपाल अहोभाव की इस दशा को स्थिर रखना इससे बड़ी कोई प्रार्थना नहीं अहोभाव से बड़ा कोई सेतु नहीं है परमात्मा से जोड़ने वाला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 हर पल हर कदम पर शिकायतें उठाती ऐसा होना था नहीं हुआ जब भी ऐसा लगे कि ऐसा होना था नहीं हुआ तभी स्मरण करना कि भूल होती है क्योंकि शिकायत अवरोध बन जाती है शिकायत का अर्थ हुआ कि तुम परमात्मा पर अपनी आकांक्षा आरोपित करना चाहते हो और ऐसा मत सोचना कि शिकायत तुमसे ना होगी जीसस जैसे परम पुरुष से भी शिकायत हो गई थी आखिरी घड़ी में सूली पर लटके हुए एक क्षण को निकल गई थी पुकार आकाश की तरफ सिर उठाकर जीसस ने कहा था हे प्रभु ये तू क्या दिखला रहा है सोचा नहीं होगा कि सूली लगेगी सोचा नहीं होगा कि परमात्मा इस तरह से असहाय छोड़ देगा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 थना से भी अकड़ जाता है ध्यान से भी अकड़ जाता है और जहां अहंकार आया वहीं द्वार बंद हो गए वहीं तुम विचिन्न हो गए टूट गई तुम्हारी जने परमात्मा से कौन सी उपलब्धियों से इन मुखर विश्रब्धियों से तार रसमाते उलझते बीन भी उनमातनी सी सुख व्यथा आलोकतम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 और ऐसा नहीं है कि जो हो रहा है वह विशिष्ट नहीं विशिष्ट है इसलिए चेता रहा हूं विरल है इसलिए चेता रहा हूं ऐसा दिखता है कौन धुनी अव्यक्त आवरण में लिपटी उस नृत्यमयी निर्वसन नटी के चरणों में उठती उर में, जिसने मधुध्वनि निष्कंप सुनी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 धन्यभागी हो इस धन्यवाद को प्रकट करना अनेक अनेक रूपों में पर भूल के भी अनजान में भी अचेतन में भी अस्मिता को मत उठने देना नैन मधुकर आज मेरे एक अनजानी किरण ने गुदगुदी और में मचा दी फूट प्राणों से पड़ा गुंजन सवेरे ही सवेरे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 रहीमन ढाक सुहामनो जोगल पीतम क्या करूंगा लेकर तुम्हारा बैकुंठ और क्या करूंगा कल्प वृक्ष की छाए रहीमन ढाक सुहामनो ये ढाक का कुरूप सा वृक्ष भी खूब सुहावना है बस एक काम हो जाए जोगल पीतम तुम्हारे गले में मेरा हाथ हो मेरे गले में तुम्हारा हाथ हो फिर इसी ढाक के नीचे स्वर्ग बस गया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 नवकली का न घुंघट हटाओ अभी हंस हाँ सके साथ ही मुस्कुरा घूमकर डाल के फूलियों अभी आवरण रश्मि का फूल पर डाल दो नवकली के नयन मुस्कुरा तो सके हो नए राख का ही सृजन कुछ घड़ी मुक्त मन से अधर गुनगुना तो सके मैं गरल पी सकू गीत गागा यहां जीभ पर बूंद मधु की धरो आज तुम मुस्कुराता हुआ दीप में बन सकू